महाभारत शांति पर्व एकोन त्रिंशोध्याय श्री कृष्ण के द्वारा नारद संजय संवाद के रूप में सोलह राजाओं का उपाख्यान संक्षेप में सुनाकर युधिष्ठिर के शोक निवारण का प्रयत्न वह सम्पाणुवाच धर्मपुत्रे पांडव वै सम्पाणी कहते हैं जन्मे जय सबके समझाने बुझाने पर भी जब धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने मौन ही रह गए तब पांडवपुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण कहा अर्जुन उवाच ज्ञात शो काभसंत धर्म पुत्र परम तप ऐसा नवे मग्न तमाशवाश माधव अर्जुन बोले माधव शत्रु को संताप देने वाली ये धर्मपुत्र रिटिर स्वयं भाई बंधुओं के शोक से संतप्त हो शोक के समुद्र में डूब गए हैं आप इन्हें धीरज बंध्ये सर्वे स्मते संशयिता पुनरे वह जनादन अशोक महाबाहो प्रणाथिये महाबाहू जनार्दन हम सब लोग पुनः महान संशय में पड़ गए हैं आप इनके शोक का नाश कीजिए वह सम्पा चु गोविंदो विजय न महात्मना पर्यवर्त राजानंडरी के क्षण चुत वे कहते हैं राजन महामना अर्जुन के ऐसा कहने पर अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले कमल भगवान गोविंद राजा युधिष्ठिर की ओर घूमे उनके सम्मुख हुए अनक्री क्रमणी जोशी धर्म राज्य के शव बाल्याभि गोविंद प्रत्याचारिकुना धर्मराज भगवान श्रीकृष्ण की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकते थे कृष्ण बाल्यावस्था से ही उन्हें अर्जुन से भी अधिक प्रिय थे समाबाह चंदन भूषित शैल स्तंभा माँ बाबू गोविंद ने युधिष्ठिर के के पत्थर के बने हुए खंभे जैसी चंदन चर्चित भुजा को हाथ में लेकर उनका मनोरंजन करते हुए इस प्रकार बोलना आरंभ किया सुभे वनम तस् सुदृष्टम विस्पष्टम सूर्य उस समय सुंदर दांतों और मनोहर नेत्रों से युक्त तो उनका मुखार विंद सूर्योदय के समय पूर्णतः विकसित हुए कमल के समान शोभा पा रहा था वासुदेव सुदेव वाचा माँ कृथा पुरुष व्याघ्र शोकम स्व गात शोषण नही ते सु भूजो ये हस्ता भगवान श्री कृष्ण बोले पुरुष सिंह तुम शोक ना करो शोक तो शरीर को सुखा देने वाला होता है इस सम्रांगण में जो वीर मारे गए हैं वे फिर सहज ही मिल सके यह संभव नहीं है सपन लब्धा यथा लाभ विदथा प्रतिबोधरे एवं ते क्षत्रिय राजन ये व्यतीता महारण जैसे सपने में मिले हुए धन जगने पर मिथ्या हो जाते हैं, उसी प्रकार जो महासमर में हो गए हैं, उनका दर्शन अब दुर्लभ है। छह नो नए साम कचिद पृष्ठो वाय संग्राम में शोभा पाने वाले भी सभी सूरवीर शत्रु का सामना करते हुए पराजित हुए हैं। उनमें से कोई भी पीठ पर चोट खाकर या भागता हुआ नहीं मारा गया है सर्वे तत्वा महामृत शस्त्र पूता दिव प्राप्त नान शोच तुम सभी वीर महायुद्ध में जूझते हुए अपने प्राणों का परित्याग करके अस्त्र शस्त्रों से पवित्र हो स्वर्ग लोक में गए हैं अतः तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए वेद शोचित मृतान महान भाव पृथ्वी पति क्षत्र धर्म में तत्पर रहने वाले वेद वेदांगों के पर वे सूर्य नरेश पुण्यमयी वीरगति को प्राप्त हुए हैं पहले के मरे हुए महान भाव भूपतियों का चरित्र सुनकर तुम्हें अपने उन बंधुओं के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए अत्रो उदाहम इतिहासम पुरातन संजय पुत्र शोका यथा नारदो इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है जैसा कि इन नारजी ने से से पीड़ित हुए राजा कहा था, सुख प्रजा सर्वास्थ सिंज अभिमुक्ता मरिष्याम तत्र का परिदेवना सिंजय मैं तुम और ये समस्त प्रजा वर्ग के लोग कोई भी सुख और दुखों के बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं तथा एक दिन हम सब लोग मरेंगे भी फिर इसके लिए शोक क्या करना है निपते ततो दुःखं प्रकाशी नरेश्वर मैं पूर्ववर्ती राजाओं के महान सौभाग्य का वर्णन करता हूँ सुनो और सावधान हो जाओ इससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा मृतान अनुभां सै पृथिवीपति समय सन्तापम तनुस्तर सुबे मरे हुए महान भाव भूपतियों के नाम सुनकर ही तुम तो अपने मानसिक संताप को शांत कर लो और मुझसे विस्तार पूर्वक उन सब का परिचय सुनो क्रूर समनाम आयुर्वर्धन उत्तम अग्रमाणाम चित्रभुज उपादान मनोहर उन परवती राजाओं का श्रवण करने योग्य मनोहर वृत्तांत बहुत ही उत्तम क्रूर ग्रहों को शांत करने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है आवेक्षित मरुतम च मृतम संजय सुश्रम यू बृहस्पति पुरो गिस्वस रा सिंजय हमने सुना है कि अभिक्षित के पुत्र ये राजा मरुद्ध भी मर गए जिन महात्मा नरेश के यज्ञ में इंद्र तथा तो वरुण सहित सम्पूर्ण देवता और प्रजापति गण बृहस्पति को आगे करके पधारे थे यह चक्रम देवराजम पुरंदरम सत्र प्रियम विद्वान प्रत्याच बृहस्पति यवियान उन्होंने देवराज इंद्र से स्पर्धा रखने के कारण अपने यज्ञ वैभव द्वारा उन्हें पराजित कर दिया था इंद्र का प्रिय चाहने वाले बृहस्पति जी ने जब उनका यज्ञ कराने से इनकार कर दिया तब उन्हीं के छोटे भाई संवर्त ने मरुत का यज्ञ कराया था यशिन प्रसाद अकृष्ट पच्चा पृथ्वी चैत्य महालिघी निवशेष्ट राजा मृत जब इस पृथ्वी का शासन करते थे उस समय यह बिना ज्योति भोये ही अन्न पैदा करती थी और समस्त भूमंडल में देवालियों की माला से धृषि गोचर होती थी जिससे इस पृथ्वी की बड़ी शोभा होती थी आवक्ष तय सत्रे विश्व देवा सभासद मरुता परवेशार सा महात्म महामुना मरुत के यज्ञ में विश्व देवगण सभा सत्य और मरुद्गण तथा साधगण रसोई परोसने का काम करते थे मरुदगणा मरुत्या देवान मनुष्यान गंधर्वान गंधर्वान्त्यंत दक्षिणा मृतगणों ने मृत के यज्ञ में उस समय खूब सोमरस का पान किया था राजा ने जो दक्षिणा दी थी वे देवताओं मनुष्यों और गंधर्वों के सभी यज्ञों से बढ़कर थी स चैन मम आर सिंजय चतुर्भद्रम तर स्व पुत्र तरश माँ संजय धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य इन चारों बातों में राजा मरुत्र तुमसे बढ़ चढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे तब वे भी मर गए तब औरों की क्या बात है अतः तुम अपने पुत्र के लिए शोक न करो सुहोत्र मघवा संजय अतिथि संसार के प्रेमी राजा सुहोत्र भी जीवित नहीं रहे ऐसा सुनने में आया है उन्हें राज्य में इंद्र ने एक वर्ष तक सोने की वर्षा की थी सत्यनामती हिण्यम अवहनद्य तस्पदेवरी राजा सुहोत्र को पाक पृथ्वी का वसुमती नाम सार्थक हो गया था जिस समय वे जनपद के स्वामी थे उन दिनों वहां की नदियां अपने जल के साथ साथ सुवर्ण बहाया करती थी करकटाम राजन मघब पूजित राजन लोक पूजित इंद्र ने सोने के बने हुए बहुत से कछुए केकड़े नाके मगर शूस और मत्स्य उन नदियों में गिराए थे दृष्ट्वा पाति दृष्ट मत्स्या मकर क्षपान सहस्रोथ सदस्योतिथि उन नदियों में सैकड़ों और हजारों की संख्या में सुवर्ण में मत्स्यों ग्राहो और कछुओं को गिराया गया देख अतिथि प्रिय राजा सुहोत्र आश्चर्यचकित हो उठे थे तदम अर्पयतम आवृतम इजानो वितते यज्ञे ब्राह्मणे समर्पय वह अनंत सुवर्ण राशि कुंगाल में छा गयी थी राजा सुहोत्र ने वहाँ यज्ञ किया और उसने वह सारी धनराशि ब्राह्मणों में बांट दी स संजय चतुर्भद्र तरस्वया पुत्रा पुण्य तरश महापुत्र मृत्य था अदक्षिणम अज्ञान श्वेत पुत्र संजय वे धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बढ़ चढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी मर गए तब दूसरों की क्या बात है अतः तुम अपने पुत्र के लिए शोक न करो उसने न तो कोई यज्ञ किया था और न दक्षिणा ही बाटी थी अतः उसके लिए शोक न करो शांत हो जा अंगम बृहद्रथम चेहरा मृत शिजय शुश्रुम यसहस्राण श्वेता न स्वान्न वात सहस्रं चहसाण कन्या हेम पहरीस्कृता ये जानो विधत् ये संजय अंगदेश के राजा बृहद्रत की भी मृत्यु हुई थी ऐसा हमने सुना है उन्होंने यज्ञ करते समय अपने विशाल यज्ञ में दस लाख श्वेत घोड़ों और सोने के आभूषणों से भूषित दस लाख कन्याएं दक्षिणा रूप में बांटी थी सहस्त्र सहस्त्राण गजान पद्मान दक्षिणाध्यकाल इसी प्रकार उस में सुवर्ण में कमलों की मालाओं से अलंकृत दस लाख हाथी भी दक्षिणा में बाटे थे शतम शत सहस्रारे वृषाणाम गवाम सहस्रानुचरम दक्षिणा मध्यकाल उन्होंने उसी यज्ञ में में करोड़ स्वर्ण मालाधारी गाय बैल और उनके सेवक दक्षिणा रूप दिए थे अंगमान तथा विष्णु पदे गिरा सो में दक्षिणा यजमान अंग जब विष्णुपद पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे उस समय इंद्र वहाँ रस पीकर मतवाले हो उठे थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मणों पर भी आनंदोन्माद छा गया था यस्य सुराज इंद्र शत संख्य सुविपुरा देवान मनुष्यान गंधर्वान अत्यन्द दक्षिणा राजेंद्र प्राचीन काल में अंगराज ने ऐसे ऐसे सौ यज्ञ किए थे और उन सब में जो दक्षिणाएं दी गई थी वे देवताओं, गंधर्वों और मनुष्यों के से बढ़ गई थी यदंग सोम संस्था अंगराज ने सातों सोम संस्थाओं में अर्थात अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्सोडशी वाजपेय अतिराद्र और आप्तुर्याम ये सात सोम संस्थाएँ हैं जो धन दिया था उतना जो दे सके ऐसा दूसरा न तो कोई मनुष्य पैदा हुआ है और न पैदा होगा सचिन मार संजय चतुर्भद्र तरस पुत्रात्ण्य तरश माँ पुत्र मनुतप्य मा था संजय पूर्वोक्त चारों कल्याणकारी गुणों में वे बृहद्रथ तुमसे बहुत बड़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी मर गए तो दूसरों की क्या बात है अतः तुम अपने पुत्र के लिए संतप्त न हो संजय सुश्रवा या इमाम शिवी मौसी नरम संजय जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को की भांति लपेट लिया था सर्वथा अपने अधीन कर लिया था वे उसी नरपुत्र राजा शिवे भी मरे हैं यह हमने सुना है महता रथ घोषेण पृथ्वी मनुनादय एकत्र जयत्रेण थे वे अपने रथ की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए एकमात्र विजयशील रथ के द्वारा इस भूमंडल का एक छत्र शासन करते थे यद्य गवा स्व साधारण पशु भी तावती आज संसार में जंगली पशुओं सहित जितने गाय बैल और घोड़े हैं उतनी संख्या में उसी नरपुत्र शिव ने अपने यज्ञ में केवल गौवों का दान किया न प्रजापति नोारम तस् कस्िन्जापति नूत भविष्यम चर्वराजस्यौरा इंद्र विक्रमात्म संजय प्रजापति ब्रह्मा ने इंद्र के तुल्य पराक्रम उसी नरपुत्र राजा शिव के शिवा संपूर्ण राजाओं में भूत या भविष्यकाल के दूसरे किसी राजा को ऐसा नहीं माना जो शिव का कार्यभार वहन कर सकता हो अदक्षिणम अयज्वान मांतप्य था सचिन्मा मारसिंजय चतुर्भद्र तरस्त पुत्रात्ंडतर चुत्रप्य था संजय राजा शिविर पूर्वोक्त चारों कल्याणकारी बातों में तुमसे बहुत बढ़े चले थे तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी मर गए तब दूसरे की क्या बात है अतः तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो उसने न तो कोई यज्ञ किया था न दक्षिणा ही दी थी अतः उस पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए भरतम तैवं मृतम संजय शकुंतलम महात्मा नम भूरि द्रविण संचय संजय दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र महाधनी महामनुष्य भरत भी मृत्यु के अधीन हो गए या हमने सुना था यो बद्वा त्रिशत चास्वान्देम सरस्वती ग्रीन राज महातेजा दौप्यं तेरभ उन महातेजस्वी दस्यंत कुमार भरत के पूर्व में देवताओं की प्रसन्नता के लिए यमुना के तट पर 300 सरस्वती के तट पर बीस और गंगा के तट पर 14 घोड़े बांधकर उतने उतने अश्वमेध यज्ञ किए थे। अर्थात पहले द्रोण पर्व में जो 16 राजाओं का प्रसंग आए हैं उनमें और यहां के प्रसंग में भेदों के कारण बहुत अंतर देखा जाता है वहां भरत के द्वारा यमुना तट पर 100 सरस्वती तट पर तीन सौ और गंगा तट पर चार सौ यज्ञ ये गये थे भरत महत् सर्वराज पार्थिव खमर बाहुभ्याम नानुगं तुम अम्म जैसे मनुष्य दोनों भुजाओं से आकाश को नहीं सकते उसी प्रकार संपूर्ण राजाओं में भरत का जो महान कर्म है उसका दूसरे राजा अनुकरण कर सके परम सहस्रम पद भरतो भर उन्होंने सहस्त्र से भी अधिक घोड़े बाँधे और यज्ञवेदियों का विस्तार करके अश्व में किए उसमें भरत ने आचार्य कर्ण को एक हजार सुवर्ण के बने हुए कमल भेंट किए संजया चतुर्भद्र तरस्याम संजय वे साम, दान दंड और भेद इन चार कल्याणमयी नीतियों अथवा धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य इन चार मंगलकारी गुणों में तुमसे बहुत बड़े चढ़े थे तुम्हारे पुत्र के अपेक्षा भी अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी मर गए तब दूसरा कौन जीवित रह सकता है अतः तुम्हें अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए रामम दासजय शुश्रुम योन् पद वित्यम प्रजा पुत्रा निवरसान संजय सुनने में आया है कि दशरथ मंदन भगवान श्री राम जी भी यहाँ से परम धाम को चले गए थे जो सदा अपनी प्रजा पर वैसे ही कृपा रखते थे जैसे पिता अपने औरस पुत्रों पर रखता है विधवा यश विषय नाना था काशना भवन सदैवा से तमो रामो राज्य उनके राज्य में कोई भी स्त्री अनाथ विधवा नहीं हुई कि रामचंद्र जी ने जब तक राज्य का शासन किया तब तक वे अपने प्रजा के लिए सदा ही पिता के समान कृपालु बने रहे काल वर्षेजन्य सामपादेक्ष राज्यम प्रशास मेघ समय पर वर्षा करके खेती को अच्छे ढंग से संपन्न करता था उसे बढ़ने और फूलने फलने का अवसर देता था राम के राज्य शासन काल में सदा सुकाल ही रहता था कभी अकाल नहीं पड़ता था न रुजाभयम् रामे राम के राज्य का शासन करते समय कभी कोई प्राणी जल में नहीं डूबते थे आग अनुचित रूप से कभी किसी को नहीं जलाती थी तथा किसी को रोग का भय नहीं होता था आसन वर्ष तथा वर्ष सहस्र अरोगा था थी। थी राम राज्यम प्रशासद्र जी जब राज्य का शासन करते थे उन दिनों हजार वर्ष तक जीने वाली स्त्रियां और सहसरो वर्ष तक जीवित रहने वाले पुरुष थे किसी को कोई रोग नहीं सताता था सभी के सारे मनोरथ सिद्ध होते थे जो नाम स्त्री निपान निराम रामे स्त्रियों में भी परस्पर विवाद नहीं होता था फिर पुरुषों की तो बात ही क्या है श्री राम के राज्य शासन काल में समस्त प्रजा सदा धर्म तत्पर रहती थी संतुष्टा सर्वश सिद्धार निर्भयाचारिण नृत रा प्रशाती श्री रामचंद्र जी जबराज्य करते थे उस समय सभी मनुष्य संतुष्ट पूर्ण काम निर्भय स्वाधीन और सत्यव्रती थे निपुष्प फलास्त पादपा निरुपद्रवा सर्वा द्रोण दुखा गाव राज्यम प्रशास श्री राम के राज्य शासन काल में सभी वृक्ष बिना किसी विघ्न बाधा के सदा फले फुले रहते थे और समस्त गौवें एक एक दोन दूध देती थी स चतुर्दशा बने प्रो महात दशा धान जाहार उत्थान आज जा हार महात श्री राम ने चौदह वर्षों तक वन में निवास करके राज्य पाने के अनंतर दस ऐसे अश्व में किए जो सर्वथा स्थिति के योग्य थे तथा तो जहाँ किसी भी के लिए दरवाजा बंद नहीं होता था लोहिताक्ष आजानु बाहू सुमुख सिंहस्कंधो महाभुजः श्री रामचंद्र जी नव और श्याम वर्ण वाले थे उनके आंखों में कुछ कुछ लालिमा शोभा देती थी ये यूथ गजराज के समान शक्तिशाली थे उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी उनका मुख सुंदर और कंधे सिंह के समान थे दस वर्ष सहस्त्रारि दस वर्ष सता अयोध्याधिपतिर्भुत्म अकारियत श्री राम ने अयोध्या के अधिपति होकर ग्यारह वर्षों तक राज्य किया था सैन बजय चतुर्भद्र तरस पुत्रात्ण्य तरस महापुत्र अनुत था संजय वे चारो कल्याणकारी गुणों से तुमसे बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी यहाँ रह न सके तब दूसरों की क्या बात है अतः तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए भगीरथम च राजय सूक्ष्म यश इंद्रोवितेयज सोमं पिता मदोत्कट अचुराणाम सहस्राणी बहूनी सुरस अजिदाहरज भगवान पाक संजय राजा भगीरथ भी काल के गाल में चले गए ऐसा हमने सुना है जिनके विस्तृत यज्ञ में सोम पीकर मदोन्मत्त हुए सुरश्रेष्ठ भगवान पाक शासन इंद्र ने अपने बाहुबल से कई सहस्र असुर को पराजित किया कन्याहिम यह सहसा हेम विभूषि जिन्होंने यज्ञ करते समय अपने विशाल यज्ञ में सोने के आभूषणों से विभूषित दस लाख कन्याओं का दक्षिणा रूप में दान किया था सर्वा रथ सर्वे वे सभी कन्याएं अलग-अलग रथ रथ में में बैठी हुई चार-चार घोड़े चार हुए थे। हर एक रथ के पीछे सोने की मालाओं से विभूषित तथा मस्तक पर कमल के चिन्हों से अलंकृत सौ सौ हाथी थे सहस्त्र हस्ति पृतो गवाम सहस्रम अश्वे स्वेह सहस्रम गावि प्रत्येक हाथी के पीछे एक एक हजार घोड़े हर एक घोड़े के पीछे हजार हजार गायें और एक एक गाय के साथ हजार हजार भेड़ बकरियां चल रही थी उपवरेवसत ये सुन गंगा भागेरथी तस्मा उर्वशे चावत्तुरा तट के निकट निवास करते समय गंगा जी राजा भगीरथ की गोद में आ बैठी थी, थी। इसलिए वे पूर्वकाल में भागीरथी और उर्वशी नाम से प्रसिद्ध हुई भूरी दक्षिण गंगा, गंगा ने भाव को प्राप्त होकर पर्याप्त दक्षिणा देने वाले दक्षिण भगीरथ को अपना पिता माना सचिव श्रृंजय चर भद्र तरस्या तरश महापुत्रोक्त चारों बातों में तुमसे बहुत बड़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी काल से बच तो दूसरों के के लिए लिए क्या कहा जा सकता है अतः तो अपने पुत्र के लिए शोक न करो कर्माणि महात्मा नमृत महामना राजा दिलीप भी मारे मरे थे यह सुनने में आया है उनके महान कर्मों का आज भी ब्राह्मण लोग वर्णन करते हैं या महायज्ञ ब्राह्मण समाह एकाग्र एकाग्रचित्त हुए उन नरेश ने अपने उस महायज्ञ में रत्न और धन से परिपूर्ण इस सारी पृथ्वी का ब्राह्मणों के लिए दान कर दिया था ये यजमान यज्ञ यज्ञे यजमान के प्रत्येक यज्ञ पुरोहित जी सोने के बने हुए एक हजार हाथी रूप में पाकर उन्हें अपने घर ले जाते थे यश्ञ महाना थे दूप श्रीमान हिरण तम देवा कर्म कुरेश उपाश्रय उनके यज्ञ में सोने का बना हुआ कांति युक्त बहुत बड़े योग शोभा पाता था यज्ञ कर्म करते हुए इंद्र आदि देवता सदा उसी जोप का आश्रय ही कर रहते थे चाल एजस्य सौवर्ण तस्मिजोपे हिण नान तुर गंधर्वा षठ सहस्राणी सप्त अवादय त्रवीण मध्य विश्वावसु स्वयं सर्वूतान्न मत मम वादीयतीय उनके उस में यूप में जो सोने का चसाल घेरा बना था उसके ऊपर छह हजार देव गंधर्व नृत्य किया करते थे वहाँ साक्षात विश्वा वसु बीच में बैठकर सात स्वरों के अनुसार वीणा बजाया करते थे उस समय सब प्राणी यही समझते थे कि ये मेरे ही आगे बाजा बजा रहे हैं जो दिलीप से राजो संचन्ना चक्रे ये राजानम संन्ना पतिमत्ता स्म ये पश्चिम सु थे विश्व तो न राजा दिलीप के इस महान कर्म का अनुसरण कर दूसरे राजा नहीं कर सके उनके सुनहरे साजबाज और सोने के आभूषणों से सजे हुए मतवाले हाथी रास्ते पर सोए रहते थे सत्यवादी सद्धनवा महामनस्वी राजा दिलीप का जिन लोगों ने दर्शन किया था उन्होंने भी स्वर्णलोक को जीत लिया त्रया शब्दा रचय दिलीप सेवाध्याय घोषो ज्या घोषो दीयता महाराज दिलीप के भवन में वेदों के स्वाध्याय का गंभीर घोष सूरवीरों के धनुष की टंकार तथा दान दो की पुकार ये तीन प्रकार के शब्द कभी बंद नहीं होते थे सम संजय चतुर्भद्र पुण्य मनुतप्यथा तरसुत्र वे राजा दिलीप चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बढ़कर थे तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी मर गए तो दूसरों की क्या बात है अतः तुम्हें अपने मरे हुए पुत्र के लिए नहीं करना चाहिए मृतो गर्भम पिताजय जिन्हें मृत नामक देवताओं ने गर्भावस्था में पिता के पार्श्वभाग को फाड़ कर निकाला था वे यवनास्व के पुत्र मानधाता भी मृत्यु के अधीन हो गए यह हमारे सुनने में आया है समृद्धो युवनाश्वरे यो महात्मन प्रसिदाज्योद्रीमान श्रीलोक विजय नृप त्रिलोक विजय श्रीमान राजा मान धाता अर्थात दधि मिश्रित घी जो पुत्रोत्पत्ति के लिए तैयार करके रखा गया था से उत्पन्न हुए थे वे अपने पिता महाराज यौनाश्व के पेट में ही पले थे यम दृष्टि पितुरुम देवरूपिणम अन्जो नम अभ्रवन देवा कवयम धास जब ये शिशु अवस्था में पिता के पेट से पैदा हो उनकी गोद में सो रहे थे उस समय उनका रूप देवताओं के के बालकों के समान दिखाई देता था उस अवस्था में उन्हें देखकर देवता आपस में बात करने लगे यह मातृहीन बालक किसका दूध पिएगा? मां इन्द्रो नाम चक्रेत यह यसुरकर इन्द्र बोला माधाता मेरा दूध पिएगा जब इंद्र ने इस प्रकार उसे पिलाना स्वीकार कर लिया तब से उन्होंने ही उस बालक का नाम मानधाता रख दिया तत सो पय सोदारा पुष्ट हेतु महात्मर तेवनाश पाणीद्रत तदनंतर उस महामनुष्य बालक योनाशु कुमार की पुष्टि के लिए उनके मुख में इंद्र के हाथ से दूध की धारा झंडे लगी पार्थिव इंद्र के उस हाथ को पीता हुआ वह बालक एक ही दिन में सौ दिन के बराबर बढ़ गया बारह दिनों में राजकुमार मान धाता वर्ष की अवस्था बालक के समान हो गए। पृथ्वी धर्म आत्मान महात्मा सूरम इंद्र समम जिधीन राजा मानधाता बड़े धर्मात्मा और महामनस्वी थे। युद्ध में इंद्र के समान शौर्य प्रकट करते थे यह सारी पृथ्वी एक ही दिन में उनके अधिकार में आ गई थी असितम अचित अंगम बृहद मानधाता समत मानधाता ने समरांगण में राजा अंगार मरुत असित गय तथा अंगराज बृहद को भी पराजित कर दिया था यौवनाथ हो यदा अंगारम समरे प्रति युद्धत विस्फारे धनषो देवा जिस समय योनाशपुत्र मानधाता ने रणभूमि में राजा अंगार के साथ युद्ध किया था उस समय देवताओं ने ऐसा समझा कि उनके धनुष के टंकार से सारा आकाश ही फट पड़ा है यत्र सूर्य उदय तस्त्र प्रतिष्ठते सर्वं तदनाश मान मानधातु क्षेत्र जहाँ सूर्य उदय होते हैं वहाँ से लेकर जहाँ अस्त होते हैं वहाँ तक का सारा देश यौनाश्वपुत्र मान मानधाता का ही राज्य कहलाता था अश्वेध सतीनेज सूय सतेर चात्रोहिता माह्मणे विषा पते दृश्यो अतिरिकता जातेमे तथा सौ राशु यज्ञ करके दस योजन लंबे तथा एक योजन ऊँचे बहुत से सोने के रोहित नामक मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान किए थे ब्राह्मणों के ले जाने से जो बच गए उन्हें दूसरे लोगों ने बांट लिया सचिन पुत्रात्ण्य तरश मापुत्र संजय राजा मानधाता चारों कल्याण भय गुणों में तुमसे बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी मारे गए तब तुम्हारे पुत्र की क्या विषात है अतः तुम उसके लिए शोक न करो या, थिंजे या इमाम नृथ्तरा मुख्य ही पर्यगत वसुंधरा संजय नहज पुत्र राज्य जी भी जीवित न रह सके या हमने सुना है उन्होंने समुद्रों सहित इस पृथ्वी को काठ के डंडे को कहते हैं जिसका निचला भाग मोटा होता है उसे जब कोई बलवान पुरुष उठाकर जोर से फेंके तब जितने दूर पर जाकर वह गिरे उतने भूभाग को एक सम्यापात कहते हैं इस तरह एक एक सम्यापात में एक एक यज्ञवेदी बनाते और यज्ञ करते हुए राजा जी आगे बढ़ते गए इस प्रकार चलकर उन्होंने भारत भूमि की परिक्रमा की थी सम्यापात के द्वारा पृथ्वी को नाप नाप कर यज्ञ की वेदियाँ बनाई, जिनसे भूतल के विचित्र शोभा होने लगी उन्हीं वेदियों पर मुख्य मुख्य यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए उन्होंने सारी भारत भूमि की परिक्रमा कर डाली इष्वा क्रतु सहस्रेण वाजपेय सर्पया मास विप्रीन रात्रि कांचन उन्होंने एक हजार स्रोत यज्ञों और सौ वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सोने के तीन पर्वत दान करके पूर्णतः संतुष्ट किया यू न श्रीयुद्धे न्यजत पृथ्वी कृष्ण याति ने रचना युक्त युद्ध के द्वारा और का करके यह सारी पृथ्वी अपने पुत्रों को बांट दी थी। निक्षि यद सदारः थारिशन उन्होंने किनारे के प्रदेशों पर अपने तीन पुत्र यदु द्रुह तथा अनु को स्थापित करके मध्य भारत के राज्य पर पुरु को अभिषिक्त किया फिर अपनी स्त्रियों के साथ वे वन में चले गए सचिन्मार चतुर्भद्र तरस्वया पुत्रात्ण्य तरस महापुत्र था संजय वे तुम्हारी अपेक्षा चारों कल्याण में गुणों में बढ़े हुए थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे तब वे भी मर गए तो तुम्हारा पुत्र किस गिनती में है अतः तुम उनके लिए प्रजा पुण्यम गोपताम नृपय हमने सुना है की नाभाग के पुत्र अम्बरीश भी मृत्यु के अधीन हो गए थे नृपश्रेष्ठ अम्बरीश को सारी प्रजा ने अपना पुण्य में रक्षक माना था यह सहस्रम सहस्राणाम मृतयाज नाम ई जानो वितते यज्ञ ब्राह्मणे भ ब्राह्मणों के प्रति अनुराग रखने वाले राजा अम्बरीश ने यज्ञ करते समय अपने विशाल यज्ञ मंडप में दस लाख ऐसे राजाओं को उन ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त किया था जो स्वयं भी दस दस हजार यज्ञ कर चुके थे नई तत्पूर्वे जनाश न कर परंबरी ईसम नाभागम इन्व मोदि उन यज्ञ कुशल ब्राह्मणों ने ना नाभाग पुत्र अम्बरीश की सराहना करते हुए कहा था कि ऐसा यज्ञ न तो पहले राजाओं ने किया है और न भविष्य में होने वाले ही करेंगे शतम राज सहस्त्रारि शतम राजित सर्वे स्वे धैर्य तेन्वु दक्षिणा जनम उनके यज्ञ में एक लाख दस हजार राजा सेवा कार्य करते थे वे सभी अश्वेध यज्ञ का फल पाकर दक्षिणायन के पश्चात आने वाले उत्तरायण मार्ग में ब्रह्मलोक में चले गए थे सचैन संजय चतुर्भद्र तरहस्वया पुत्रात्ण्य तरह महापुत्र था संजय राजा अम्बरीश चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से बहुत अधिक आत्मा भी थे जब वे भी जीवित न रह सके तो दूसरे के लिए क्या कहा जा सकता है अतः तुम अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक न करो शशबिन्दुं चैत्रथं मृतं शस्त्रोमश्रिंजयां यस्य भाजा सहस्त्रानं ततमासिन् महात्मनः शस्त्रं तो सहस्त्रनाम यस्या संसासुमिंधवाह संजय हम सुनते हैं कि चित्रथ के पुत्र शशबिंदु भी मृत्यु से अपनी रक्षा कर सके और महामना नरेश के के लाख लाख उनके गर्भ से राजा पुत्र उत्पन्न हुए थे सर्वे सर चौतम शतम कन्या राज पुत्र कन्याम कन्याम शतम नागा नागम नागम सतम रथ वे सभी राज कुमार स्वर्ण में कवच धारण करने वाले और उत्तम धनुर्धर थे एक एक राजकुमार को अलग अलग सौ सौ कन्याएं बी गई थी प्रत्येक कन्या के साथ सौ सौ हाथी प्राप्त हुए थे हर एक हाथी के पीछे सौ सौ रथ मिले थे रथे रथे अश्वे अश्वे प्रत्येक रथ के साथ मालाधारी सौ सौ देसी घोड़े थे हर एक अश्व के साथ सौ गाय और एक एक गाय के साथ सौ सौ भेड़ बकरिया प्राप्त हुई थी ए तद अर्पय तम सशबिंदु महाराज ब्राह्मणे महार समर्पयत महाराज राजा शशबिंदु ने यह अनंत धनराशि अश्वेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दी थी सैन्म मार संजय चतुर्भद्र तरस्वयाम पुत्रात् पुण्यतरश्च महापुत्र मनुतप्यथा संजय वे चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से बहुत अधिक पुण्यात्मा भी थे जब वे भी मृत्यु से बच न सके तब तुम्हारे पुत्र के लिए क्या कहा जाए अतः तुम्हें अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए गयम चाम मृतम शुत्रो मतम राजसनो भवत संजय सुनने में आया है कि अमृत रया के पुत्र राजा गय की भी मृत्यु हुई थी उन्होंने सौ वर्षों तक होम से अवशिष्ट अन्न का ही भोजन किया यस्मे यस्म बन्नीरम प्रादातो तो वे वरान दृत्तम धर्मे श्रद्धा च वर्धता मनोमे रमता तत्प्रसादा एक समय अग्निदेव ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा तब राजा गए ने ये वर मांगे अग्निदेव आपकी कृपा से दान करते हुए मेरे पास अक्षय धन का भंडार भरा रहे धर्म में मेरी श्रद्धा बढ़ती और मेरा मन सदा सत्य में ही अनुरक्त रहे लेभे च कामस्तान् पावकादिश्रुत दशैच पूर्णमासैच्चातुर्मासे पुनः पुनः सुना है कि उन्हें से वे सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो गए थे। उन्होंने वर्ष तक बारंबार दर्श तथा यज्ञों का अनुष्ठान किया था शतम कवाम सहस्राड़ शतम सहतरा उहस्रम परिवतर वे हजार वर्षो तक प्रतिदिन सवेरे उठ उठकर एक एक लाख गावों और सौ सौ खच्चरों का दान करते थे तर्पया मास सो मे नीवान्या पुरुष उन्होंने सोम रस के के द्वारा द्वारा द्वारा देवताओं को धन के द्वारा को को द्वारा को धन ब्राह्मणों श्राद्ध से पितरों और काम भोग स्त्रियों किया था। सौ पृथ्वीम दक्षिणाम राजा गयने महायज्ञ अश्वेध में दस व्यास अर्थात अर्थात पचास हाथ चौड़े और इससे धूनी लंबी सोने की पृथ्वी बनवाकर दक्षिणा रूप से दान की थी राजन कहातर सो गुरुष प्रवरणेश गंगा जी में जितने बालू के कण हैं अमृत रेया के पुत्र गए ने उतने ही गौ का दान किया था साजय चतुर्भद्र तरह स्वयामण्य तरह मनुतप्यथा संजय वे चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बड़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से बहुत अधिक पुण्यात्मा भी थे जब वे भी मर गए तो तुम्हारे पुत्र की क्या बात है अतः तुम इसके लिए शोक न करो रंत सांस्कृत्यमृतम संजय सुश्रभ समय रााध्य शक्त बरम लेभे महात अन्न चो बहु भीथीशे मयी श्रद्धा च नो महा जगन महाक संजय संस्कृति के पुत्र राजा रंजदेव भी काल के घाल में चले गए यह हमारे सुनने में आया है उन महातपस्वी नरेश ने इंद्र के अच्छी तरह आराधना करके उनसे यह वर मांगा कि हमारे पास अन्न बहुत हो हम सदा अतिथियों की सेवा का अवसर प्राप्त करें हमारी श्रद्धा दूर ना हो और हम किसी से कुछ भी आगे। पशु महात्मा कठोर व्रत का पालन करने वाले महात्मा राजा रंतदेव के पास गांव और जंगलों के पशु अपने आप यज्ञ के लिए उपस्थित हो जाते थे महानदी चरम रात तत चर्म पंडवती विख्याता महानदी वहाँ भेगी चर्म राशि से जो जल बहता था उससे एक विशाल नदी प्रकट हो गई जो चर्मती अर्थात चंबल के नाम से विख्यात हुई ब्राह्मणेभ्यो दत सदी निपह तभ्य निष्क निस्कमति क्रोशंती वै दुजा सहस्रम तभ्यम ब्राह्मण संप्रपद राजा अपने विशाल यज्ञ में ब्राह्मणों का सोने के निस्क दिया करते थे वहां द्विजय लोग पुकार पुकार कर कहते कि ब्राह्मणों यह तुम्हारे लिए निष्क है यह तुम्हारे लिए निष्क है परंतु तो कोई लेने वाला आगे नहीं बढ़ता था फिर वे यह कहकर कि तुम्हारे लिए एक सहस्त्र निष्क है लेने वाले ब्राह्मणों को उपलब्ध कर पाते थे अन्वाहार्योपकरणम दव्योपकरणम चयत घटापान त्र कटाह पिठरान नासित सौवर्णम रंतदेव से थी बुद्धिमान राजा रंते देव के उस यज्ञ में अन्वाहार्य अग्नि में आहुति देने के लिए जो उपकरण थे तथा तो द्रव्य संग्रह के लिए जो उपकरण घड़े पात्र कड़ाहे बटलोई और कठौते आदि समान थे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो सोने का बना हुआ न हो सांस्कृत दे रंतदेव से यहाँ रात्रिम अवसन गृहे संस्कृति के पुत्र राजा रंतदेव के घर में जिस रात को अतिथियों का समुदाय निवास करता था उस समय उन्हें बीस हजार एक सौ गौवे छूकर दी जाती थी तत्रस्मा तस्ट मणिकुंडला सोपम भोज स्निध्व नाद्योजा वहाँ विशुद्ध मर्म में कुंडल धारण किए रसोई पुकार पुकार कर कहते थे कि आप लोग खूब दाल भात खाइए आज का भोजन पहले जैसा नहीं है अर्थात पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा है चतुर्भद्र तरहस पुत्रात्ण्य तरह महापुत्र मनु तप्य थाजय रंतदेव तुमसे पूर्वोक्त चारो गुणों में बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से बहुत अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी मर गए तो तुम्हारे पुत्र की क्या बात है अतः तुम उसके लिए शोक ना करो सगरम च महात्मा अमृतम शत्रु मृ सिंजय अच्छा कम पुरुष व्याघ्र मति सिंजय इक्वाकुवंशी पुरुष सिंह महामना सगर भी मरे थे ऐसा सुनने में आया है उनका पराक्रम अलौकिक था षष्ठी नक्षत्र ज्योतिर्गण जैसे वर्षा के अंत अर्थात शरद में बादलों से रहित आकाश के भीतर तारे नक्षत्र राज चंद्रमा का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार राजा शगर, जब युद्ध आदि के के लिए कहीं यात्रा करते थे, थे। तब उनके पुत्र उन नरेश के पीछे पीछे चलते थे। एक पूर्व काल में राजा के प्रताप से एक छत्र पृथ्वी उनके अधिकार में आ गई थी उन्होंने एक सहस्र अश्वे यज्ञ करके देवताओं को तृप्त किया था यह यद कनक स्तंभ प्रसाद का पूर्ण पद्मी स्त्रीण सेभ्योनूपेभ्य काम सेविधान बहुन ये शेन तदविजत राजा ने सोने के खंभों से युक्त पूर्णतः सोने का बना हुआ महल जो कमल के समान नेत्रों वाली सुंदरी स्त्रियों की सैयाओं से सुशोभित था तैयार कराकर योग्य ब्राह्मणों को दान किया साथ ही नाना प्रकार की भोग सामग्रियां भी प्रचुर मात्रा में उन्हें दी थी उनके आदेश से ब्राह्मणों ने उनका सारा धन आपस में बांट लिया था खान या नामुद्रच सागर उगत एक समय क्रोध में आकर उन्होंने समुद्र से चिन्हित सारी पृथ्वी खुलवा डाली थी उन्हीं के नाम पर समुद्र की सागर संज्ञा हो गई अनुतप्यथा कल्याणकारी गुणों में तुमसे बढ़े हुए थे तुम्हारे पुत्र से बहुत अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी मर गए तब तुम्हारे पुत्र की क्या बात है अतः तुम उसके लिए शोक न करो जय वेन के पुत्र महाराज पृथु को भी अपने शरीर का त्याग करना पड़ा था ऐसा हमने सुना है महर्षियों ने महान वन में एकत्र होकर उनका राज्याभिषेक किया था पृथ्यति वै लोकान पृथुत शब्द क्षतायीती सस्मा क्षत्रिय स्मृत ऋषियों ने यह सोचकर कि सब लोगों में धर्म की मर्यादा प्रथित अर्थात स्थापित करेंगे उनका नाम पृथु रखा था वे छत अर्थात सबका त्राण करते थे इसलिए छत्री कहलाए प्रजा दृष्टार न तो राज्य अनुरागा वेनंदन पृथु को देखकर समस्त प्रजाओं ने एक साथ कहा कि इनमें अनुरक्त हैं इस प्रकार प्रजा का करने के के कारण ही उनका नाम राजा हुआ पुटके साथन काल में बिना जोते ही धान्य उत्पन्न करती थी वृक्षों के पोट पोट में मधुर रस भरा था और सारी गवे एक एक दोन दूध देती थी अरोगा सर्वसिद्धार्था मनुष्य निरोग थे उनकी सारी कामनाएं सर्वथा परिपूर्ण थी और उन्हें कभी किसी बीज से भय नहीं होता था सब लोग इच्छा इच्छानुसार घरों या तो मेरा लेते थे आप तरस्तं चाष सम समुद्रम अभियान ध्वजंग से भवत जब वे समुद्र की ओर यात्रा करते उस समय उसका जल स्थिर हो जाता था नदियों के बाढ़ शांत हो जाती थी उनके रथ की ध्वजा कभी भग्न नहीं होती थी हेरण्या पर्वता दे कवि सतिम ब्राह्मणे भ्यो दता राजा जो समेधे महाभके राजा पृथु ने अश्वेध नामक महायज्ञ में ४०० हाथ ऊंचे इक्कीस सुवर्णमय पर्वत ब्राह्मणों को दान संजय संजय कल्याणकारी गुणों में तुमसे थे और तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा बहुत अधिक पुण्यात्मा भी थे जब वे भी मर गए तो तुम्हारे पुत्र की क्या बात है अतः तुम अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक न करो किम से तुम नवे राजन राजन चेन संजय तुम चुपचाप क्या सोच रहे हो हो मेरे इस बात को क्यों नहीं सुनते हो? जैसे भरनासन्न पुरुष के ऊपर अच्छी तरह प्रयोग में लाई हुई औषधि व्यर्थ जाती है उसी प्रकार मेरा यह सारा प्रवचन निष्फल तो नहीं हो गया संजय नारद नाम जय नार ने कहा नारद पवित्र गंध वाली माला के समान विचित्र अर्थ से भरी हुई आपकी इस वाणी को मैं सुन रहा हूँ पुण्यात्मा महामनसी और की राजर्षियों के चरित्र से आपका यह वचन संपूर्ण शोकों का विनाश करने वाला है नारू से वचनम ब्रह्मवादिन नृप्यामृत पाना महर्षि नारद आपने जो कुछ कहा है आपका यह उपदेश व्यर्थ नहीं गया है आपका दर्शन करके ही मैं शोक रहित हो गया हूँ ब्रह्मवादी बने मैं आपका यह प्रवचन सुनना चाहता हूं और अमृत पान के समान उससे तृप्त नहीं हो रहा हूं अमोघ दर्शि प्रसाद संजीवन मध्यमेशात तब प्रसाद प्रभु आपका दर्शन अमोघ है मैं पुत्र शोक के संताप से दग्ध हो रहा हूं यदि आप मुझ पर कृपा करें तो तो मेरा पुत्र फिर जीवित हो सकता है और आपके प्रमाण से मुझे पुनः पुत्र मिलन का सुख हो सकता है नारद यस्ते यम पुत्री वर्ष सहस्त्री न नारद जी कहते हैं राजन तुम्हारे यहाँ जो यह सुवर्णी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था और जिसे पर्वत मुनि ने तुम्हें दिया था वह तो चला गया अब मैं पुनः हिरण्यनाभ नामक एक पुत्र दे रहा हूँ जिसके आयु एक हजार वर्षो की होगी इसी महाभारते शांति परवड़े राज धर्मानुशासन परवड़ी सोडस राजोपाख्या एक इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 16 राजाओं का उपाख्यान विषयक उन्तीसवां अध्याय पूरा हुआ यह 16 राजाओं का उपाख्यान द्रोण पर के पचपनवें अध्याय से लेकर इकहत्तरवें इक अध्याय तक पहले आ चुका है उसी को कुछ संक्षिप्त करके पुनः यहाँ लिया गया है पहले का परशुराम चरित्र इसमें संग्रहित नहीं हुआ है और पहले जो राजा पौरव का चरित्र आया था उसके स्थान में यहाँ अंगराज बृहद्रथ के चरित्र का वर्णन है कथाओं के क्रम में भी उल्टा पलटी हो गई है श्लोकों के पाठों में भी कुछ जगह भेद दिखाई देता है